न ना मंत्राण जान्यता अस्ती मंत्रो में कई आलस्यनी टिप्पणी देखना है दूसरा च न आलस्य चेतना मंत्रण चे शब्द समुदाय चेतनावत्त आलस्य प्रसत्ते नसत्त निषिद्यतेम्च न ना मंत्रण जानते वच्च आलस जो है चेतनवान का धर्म होता है जड़ का धर्म नहीं आलस्य आलस आलस विशिष्ट शरीर है वही पर आप देखते हैं आलस अब पत्थर में कहो आलस कर रहा है पेड़ में कहें आलस्य हो रहा है ऐसा नहीं होगा जड़ा तत्व ने स्वीकार किया हुआ है जो सामान्य रूप में लोक दृष्टि उने में आलस्य नहीं होता है और मंत्र शब्द होने के, के नाते चढ़े चेतनमान है नहीं अत उसने आलस्य कैसे पोल दिया मंत्राणाम जागे नास्ती ये वचन भाष्यकारस अर्थ रही ऐसा पूर्व पक्ष कहता है क्यों मंत्राणाम के शब्द समुदाय रूपाणाम चेतनावत्त भावे ना मंत्र कैसे है शब्द समुदाय रूपा होने से चेतनावत् नहीं है आलस्य प्रसाय की प्रसृक्ति नहीं होती है तो आप प्रसक्त का कैसे ना जो, जो आपका वक्य है, है मंत्राणाम मंत्र पदे नपो भी विधूतम विधूत तमसा विधूत त्रष्टा लक्ष्य मंत्र मंत्र के दृष्टा जो ऋषिलो है वो लक्ष्य और वेदों की प्रथम दृष्टा कौन है ब्रह्मा जी है सबसे पहले वे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उसके जैसे उनको अंदर में का दर्शन कृपा होता है सृष्टि करने के लिए उसके बाद ही उनकी चारों मुखों से वेद उच्चारण होना शुरू हो गया तो सर्वप्रथम मंत्र दृष्टा जो है कौन है ब्रह्मा उसमें जो है आदेश कैसे होगा जब तदर काल में वह ब्रह्मा ने कईयों को दिया कुछ लोगों को पढ़ा दिया लेकिन वो जैसा भी तपस्वी हो गए फिर उत्तर उत्तर में ऋषि लोग उनको वह हृदय में प्रकट हुआ जैसे वो मंत्र द्रष्टारे कहा जाता है तो मंत्र द्रष्टार ऋषियों में कहीं भी आलस्य नहीं हो सकता इसे कहते हैं पहला पक्ष ले रहे हैं यहां तमो ने तपो भी विधूत तमा तप के द्वारा धुल गया है तमोगुण जिनका ऐसा जो तद्रष्टा मंत्र द्रष्टा को मंत्र पद से लक्ष्य से कु तलस्य उनमें आलस्य कैसे हो सकता है तंत्रापि मंत्र को भगवान और उनके हृदय में भी मंत्र स्मरण किसने करा भगवान ने स्वयं हो तू कुरा जब ऋषियों में ही आलस्य नहीं हो सकता है ऋषियों का हृदय में जो प्रेरक प्रेरकू परमात्मा उनमें कहाँ से आलस्य हो सकता है अतएव पुनराह संगत है कहा पूर्व मंत्रो पुनराह वह भी संगति खाता है कोई गलती नहीं है तदुक युगा वेदांशतिहासान महर्षय लेभीरा तपसा पूर्व अनु भुवा भागवत का श्लोक युगान्त अंतान वेदा चार युग अंत में वे नित हो जाते हैं समुद्र के तल में चले जाकर छिप गए छिपा हुए जैसे रह जाते हैं तो से कैसे केवल वेद नहीं इतिहास से सब कुछ छिप जाता है तो उनको महर्षय तपसा ले मिले उनको अनेक मरीशी लोग तप के द्वारा प्राप्त किए और उन्हें तप देने की प्रेरणा किसने दी पूर्वम पूर्व अनुतः महर्ष तपसा लेव प्रजापति ब्रह्म जी द्वारा जब अनुज्ञात अनुमति प्राप्त करके ही लोग तप किए और तप के द्वारा उन्होंने वेदों को प्राप्त किया है प्रमाण एक पक्ष हो गया अब दूसरी बात आ रही है जानता शब्द से आलस्य तो मूल मनवेश जामिता शब्द का अर्थ तो आलस्य है ये कहा से टपकाया है लोक प्रसिद्धि समझ में नहीं आता लोक में प्रसिद्ध है ये। लोक में जामिता शब्द आज भी जो जम भई बोलते जामिता का हिंदी में आ जम भई आ वो जम्भ लेना आलस हो जाता है जम्भ लेता आदमी अब कर्म करते हो हुए हो जाता है तो आचरण करो बोला शुद्ध कर्म के जम भाई पेट के गैस निकलते ना मुंह तीसरे कहते हैं ये जो जामिता है लोक में भी आलस्य रूप से प्रसिद्ध हुआ लेकिन कैसे हो गया यह समझ नहीं आ रहा है कि ना कोई कोश है ना कोई ऐसा ग्रंथ है जहां पर कोई व्याख्या हो या निरुप्त है निरुग्रंथ है कहीं भी नहीं है इसे कहते मूलम अन्वेषण और ये चर्चा हुई है इस जामिता शब्द का तो जयमिनी ने किया है देखिए ये तो जैमिनी अजामीकरणार्थत्वाच्छ अजाम इसका नाम ही है अजाम अजामीकरणार्थ ऐसा आचमन को किस लिए है अजामी कर दस आठ तिरसठ दसवें अध्याय आठ पाँच तिरसठवा सूत्र है इस सूत्र साबर भाष्य क्या किया ये मंत्रों को दिया जामी वे तज्ञ क्रियत यही यज्ञ में जानी है माने आलस्य है जो कि पुरोडाश में जब करना चाहिए तब मैंने उसे पहले कर डाला अनव अनुडाश क्रियते तदेव यज्ञ से जामी मैने पूर्वोत्तर काल जो क्रम होना चाहिए हड़पड़ा करके पहले कर डाला गलती से उसी का नाम जामी उपास मंत्र है विष्णु रूपांशु येष्टव्य ऐसे दोषों का निवारण करने के लिए एक उपांशु याग नाम का है जो विष्णु देवताग है इस दोष को दूर करने के लिए विष्णु देवता को उपांशु याग नाम के का अनुष्ठान करने का विधान हुआ मान अक्रम में कर दिया गया है उत्तर काल में होने वाले को पूर्व काल में कर दिया अतः क्या हो जाएगा जो पूर्व काल में करना है उसको अपने आपको उत्तर काल करना पड़ जाएगा ऐसा जो विक्रम हो गया है उस दोष निवारण करने के लिए कहा, और यहाँ पर ही केवल जामी शब्द आया है वेद में इस में। इस प्रसंग सादृश्यशोच साच्यो जामी कर्तव्य सादृश्य पुर्डाश सादृश्य पुर्डाश्च सा दोष और सा दोष आ गया है ऐसा चौथे अध्याय तीसरे पाग चौथा खंड में लिखा है आघात आगुतर आयुगानी यत्र जामयह, ऋषभाय ऋषभा बाहूम अन्यस्व सुबे पति मंत्री एक नाम बालिश से वहां पर उन्हें व्याख्या करते हुए इस दूसरे मंत्र में या जा जाम कहते एक ना, जाम जाम्यतिर एक नाम जामती किसी एक नाम है अथवा पागलपन जैसे होते ना बचपना बालिश कर दिया दिया का नाम कह अथवा समान समान बालिशस्य तत्र तुर्गाचार्य और उसकी व्याख्या करने वाले दुर्गाचार्य ने क्या कहा बालिशो मूर्ख स ही शे प्रमा धर्म कार्यक्रम क्योंकि बालिश को मूर्ख क्यों कहा क्योंकि मूर्ख हो क्या करता है जब कर्म करना चाहिए का काम है। जैसे एक बालक है उसको क्या है सूर्योदय पहले जगना चाहिए क्या मालूम हो सब अपने सोते रहता है जगा तो रोन लग जाता है इसलिए कहते बालक के समान जो कर्म का समय में प्रमाद आदि के कारण से प्रमादी होने के कारण से धर्म कार्यो के काल में सो जावे उसका नाम बालिश बालवत बालिश पर जाम शब्द प्रकृति तो अलस भा इसलिए बालिश का पर्याय वाची जामी शब्द को प्रकृत भाषिकार ने क्या कर दिया आलसी अर्थ में दे दिया है मंतव्य ऐसा आपको घटा लेना पड़ेगा कोई की प्रमाण नहीं हैं शब्द का सीधे-सीधे लेने में में एक प्रमादी प्रमादी अर्थ ले लिया है से मूर्ख जब कर्मकांड के समय सोएगा सोने के समय जो और काम धंधा करेगा ये तो आलसी का काम है इसीलिए लक्षित समझ लिया भाष्यकार ने आलस्य को उसी अर्थ के आधार पर अत यहाँ पर जामित कर तो आलस्य कर भी ले रहे हैं न ना मंत्र नाम जाम तीन पूरा मंत्रोक्तम पुनराह इसलिए मंत्र मे मंत्र द्रष्टाओ में किसी प्रकार का आलस्य होता नहीं है इसे यावत काल पर्यंत मुक्ष को अनुभूति ना हो तावत काल पर्यंत बारम्बार कहने में उनको कोई आलस्य नहीं होता जिससे माँ होती है और उसे बच्चा पूछते है क्या है बता देती है एक बार तो बताए दो क्या है फिर बता देगी बारह पूछेगा बता देगी कितने बार लेकिन बताए एक बार नाराज उड़ दो चाटा मार देगी रोते तो तो रोते तो तो तो तो जाएगा लेकिन एक माँ भी एक लौकिक दृष्टि लौकिक हृदय वाली मां भी जो है कंसन से कम तीन चार पांच बार तो बच्चे को समझाती है और श्रुति ये तो हजार के सदृश माना गया श्रुति ही युति हजारो मार्ग तुल्य है श्रुति ऐसे शुदी किया गया इतनी दयालु कृपालु और इतनी हितैषी है कभी मुक्ष साधक चाहे भोग चाहने वाला तुलना हो उस पर भी दया कर दे पुष्टि पुष्टि है।, है उसको भी, भी काम हो सकती है। है आपको शत्रु को मारना चाहते शैन ने ये तो कह दिया भ्रातृत्र मारने के लिए शेन याद कर दो मैंने कोई ऐसी कामना नहीं है जो असुर चाहता हो मनुष्य चाहता हो देवता चाहता हो सारी कामनाओं के रूप, सब कुछ ये उपदेश और उपदेश देने में कहीं भी आलस्य नाम का चीज किन किंचित ये तो कुछ नहीं है आप आश्चर्य करेंगे स्त्रिका चयन प्रकरण को पढ़ोगे वेद का स्त्रिका चयन में इंटों का नंबरिंग कोई इंजीनियर गल नहीं कर सकता और इंटों को नंबरिंग करके दिया और कहा कि साइज ऐसे ऐसे के ऐसे-ऐसे जान नंबर से अपने आप पक्षी आकार हो जाएगा कमर आकार हो जाएगा अलग अलग आकार के लिए इंटों की संख्या और उसे 10% जो इंट खराब होंगे केड़े मेड़े हो जाएगा जल जाएगा उसके लिए सब जोड़ करके अमू अमुक साइज का इतना इंट बनाओ अमुक साइज का इतना इंट बनाओ सब दिया और उन्हें नंबरिंग लगा दी इस साइज के इंट को यहाँ एक से लेकर के एक तक कर देना तो साइज के नंबर लगा देना और ऐसे सजाते जाओ अपने वेदी बन जाती है क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी थी तो इतना तक वही आपके तरफ से कहीं वेदी में गलती ना हो जाए बनाने में उतरी ख्याल रख रही है ईश्वर और मोक्ष के बारे में तो कहना ही क्या है वहां कैसे जाम्य कर सकती है असंभव इसे कहते हैं न मंत्राणाम जामेदा थी पूर्व मंत्रोक्तम पुनराह मैं वह जो क्या है क्या है आत्मतत्व जो प्रकृति ईशावास कहा गया था वो शुद्ध ब्रह्म वही शुद्ध ब्रह्म एजती कंपति चलती तदेवच च और वही प्रकृत आत्मतत्व नहीं जाती चलता करता फिरता दिन स्वपाधिक दृष्टिया चलता है निरुपाधिक दृष्टिया नहीं चलता है स्वतो नहीं व चलती स्व अचलम में सब चलती स्वतो है तदेव जा नही जाती कारण कर दिया स्वतो नहीं व चलती अपने स्वरूप दृष्टिया विचार करें वह आपस वा चल के कंपन भी नहीं है स्पंद भी नहीं योग में जो है बार बार एक कहते अरे तुम तो कंपन की सोच रहा है कंपन तो बहुत दूर की बात है स्पंद भी नहीं है ना कंपन तो दिखता है कदम स्पंद भी नहीं हुआ आज तक तो सृष्टि हो गया समझ रहा है कम पागल ये राम हम तो क्या सोच रहा है सृष्टि होना तो बहुत बड़ा काम हो गया वो हो ही नहीं सकता ऐसा तो स्पंद ही नहीं हुआ अभी तक तुम्हारी तुम्हारी अविद्या के कारण से दिख रहा है तेरे को जगत जगत ही नहीं है अजातवाद बिल्कुल ठोस करके जो है जो है इसे स्वतो नहीं चलती स्वतः अचल अच्छा में स्वतः अचल अच्छा होता हुआ चलती व इसलिए उपाधि जो अविद्या माया कल्पिता स्वभाव जो है परिदृश्यमान जो पादी की वजह से चलती चलने के समान है है। किंच नहीं। तो दूरे। तो तो कहा जाता है तक है आप यहां से चलोगे तो लाखों करोड़ों साल लगा दो तो भी आपको आत्मा चलते चलते थक जाओगे मिलेगा नहीं कितना दूर तो है वो कहते वर्ष कोटि शतर रोटी सौ करोड़ साल लगा दो आप सौ करोड़ साल का मतलब एक अरब साल लगाओ उसको ढूंढने में सब दुनिया में छानबीन कर लो अविद्याम अप्राप्त द्वार दूर जीव। व एक अविद्वान को कभी प्राप्त होने वाला ना होने से वो दूर के समान मंत्राल के बताया ना कि कोई कह रहा है सात आसमान के ऊपर है कोई कहते गो गोलोक में बैठे हुए वो गोलोक नाम का को कोई लोग है कहीं कोई जो साकेत लोग नाम का को कोई है वहां है कोई वैकुंठ लोग बोल रहा है कोई कैलाश लोग कह दे रहा है अलग अलग नाम से लोगों की कल्पना बैठे हैं और कोई हमार है जो हमारा जो परमात्मा तो वहां बैठा हुआ है हम तो उसके दास हैं ऐसे है। उन लोगों के लो तो परमात्मा वाकई में बहुत दूर है करोड़ के अरब साल लगा के चलेगा तुम्हें तो वो मिलने वाला भेदी तो वाले को कहा से मिलनी है जो स्वरूप तो को भूल करके भेद में ढूंढना चाहेगा बाहर में नहीं मिलेगा जैसे काम का बच्चा गांव में डिंडोरा कहावत है बच्चे यहाँ रख दिया है पूरे गांव में डिंडोर लगा दिया हमारा बच्चा खो गया हमारा बच्चा खो गया ढूंढो ढूंढो ढूंढो सब ढूंढ रहे अचानक इसका ध्यान रखे तेरा ते दबा रखी क्या ये अरे तो बच्चा है वो तो प्रसंग भूल जाते ना रख लिए थे तो कब उठा लिया अब पता ही नहीं भूल गए कृपा फिर, फिर देगी वहां कहा गया तो वो ढूंढती एक से है होती, चश्मा से चश्मे को ढूंढ रहे हैं तार से तार को ढूंढ रहे हैं ऐसी घटना हमारे सामने हुए हमसे भी हुए सबसे होते हैं संसार का स्वभाव है सबसे होते हैं चाहना था आप लोगों ने बताया था मेरे को ढूंढ रहा था मैं सब जगह पहना हुआ ढूंढ रहा सबके साथ हो जाती है इस तरह की घटना अज्ञान के साथ हम बाहर ढूंढते हैं लेकिन होता अपने अपने पास अच्छा भी जेब में डाले बाहर ढूंढ रहे अच्छा भी अंदर पड़े अचानक हाथ चला जाता है तो मिल जाता इस तरह की घटनाएं इसे कहीं ये सब अज्ञान के समय बाहर भले ढूंढते हैं लेकिन वास्तव में वो बाहर नहीं होता है अपने पास लोग यहाँ तो अपने पास के अपने स्वरूप ही है ये तो फिर भी कहते है तदुवंतिके तपुवंत तद्वंतिक एकाद निपात सूत्र से यहाँ प्रकृतिभाव हो गया प्रकृतिभाव दोनों प्राप्त दोनों को पास की क्या किया अपने वो वोवा सूत्र से वत्व कर दिया गया है इसलिए पदछेद कर दिखा दिया अंतिके क्योंकि भाषिका का नियम ही है स्वपद व्याख्या लक्षण इसलिए पद करके दिखा अंतिके इति ती छेद तद्वंत समीपे अत्यंत में अत्यंत समीप में है किनका विदुषाम आत्मत्वानों का वो आत्मा ही है अतएव विद्वानों का आत्मा ही का मतलब क्या? विद्वान उसको आत्मत्व ने जान लिया है विद्वान ने उसको आतत्व ज्ञातत्व आत्मत्व का तात्पर्य आतत्व ज्ञातत्व वो अत्यंत समीप कहा जाता है न केवलम दूर अंतिके च केवल हम दूरे वो केवल दूर है इतना ही नहीं है बल्कि अंत के समीप भी हुई तदंतर तदंतर अंतरे अस्व करता तदंतर से मैंने अंतरे अस्थि अंतर से हो गया है सर्वस्या मैंने सभी के भीतर में भी वही व्याप्त है सभी के भीतर में वह व्याप्त है कैसे मालूम हो शुद्व यवान्तर श्रुदारे दो चारे और तीन चारे दोनों जगह पर है। अस्य सर्वस्य जगत नाम रूप तो सर्वस्यस्य अस्य से क्या लेना? सर्वस्य अवत संपूर्ण जगत ले लेना संपूर्ण जगत तात्पर्य कियामकर्मात्मकर्मात्मक तदूपि बाह्यतः इन सभी के भीतर है और वही ब्रह्म निश्चित रूप में न इन का बाहर भी है क्यों व्यापकवाद आकाशवाद क्योंकि वह आकाश के समान व्यापक होना निर सूक्ष्म अंत तो समझ में आता है व्यापक होना लेकिन भीतर कैसे हो गया वो सबका कहते निरशय सूक्ष्म एक सात से सूक्ष्म होते है संसार में परमाणु परितापुर घट को तोड़ा कपाल कपाल को तोड़ा तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे आप पंचाणु चतुषणु त्रेणु परमाणु यहाँ तक जाते कि नहीं सूक्ष्म ये इसको हम कहते सात से सूक्ष्मता और ये ब्रह्म है वो निर्दय सूक्ष्म है अतय सबक भीतर अंत प्रज्ञान अतः अंदर बाहर सब जगह का मतलब निरंतर है।, निरंत है कहीं भी उसका किसी से होता नहीं है कहीं उसका किंचित भी अभाव नहीं होता निरंतर निपिड़ है इसलिए प्रज्ञान घने वाता है ये भी जो है आपका प्रश्न प्रदर्ण चार पांच तेरह फोर फाइव थर्टी इति शासना शासनाशासन में उपदेश दिया है शासन ते उपदेशा वा निरंतर है शासना में व्याप्वाद बाह्य तो अस्थित नृति सूक्षा अंत अच्छा अंत अस्त व्याप होने से बाह्य तो है ही है निज सूक्ष्म अंदर में भी है ऐसा समझा यदि ऐसा है तरह ही निरंतर एक फिर तो निरंतर है वो एक एकरस है ऐसा मानना होगा क्योंकि धर्मी हो गए ना अनेक धर्मों वाला माना जाएगा फिर व्यापित बात निर्ज सूक्ष्म को आप ले रहे हो कहते नहीं नहीं ऐसा भी बात नहीं एक रस एक रस न सियात माना भावाद इशंकिया लेकिन वह एक रस नहीं है कोई प्रमाण न होने से ऐसी आशंका कोई करे तो नहीं प्रमाण है पूर्व पक्षा इसमें कोई, कोई प्रमाण नहीं है ऐसे कोई तत्व को होने में यदा क्वचित व्यापित अवच्छेदना बाह्यम तद अवच्छेद नहीं वह व्यापित कहीं पर देश का व्यापित्व अवच्छेद को लेकर उसमें आपने बाह्य प्रयोग कर दिया और उसी अविद बनाता हुआ है ना का दिया और वही बाह में भी है अतए वो व्यापक है व्यापक होने से वो बाहि है भीतर होने से वो सूक्ष्म है सूक्ष्म है यहाँ पर सीधा सीधा है आप करे व्यापित है और बाई में है, इसलिए व्यापित तत्व नहीं का बाह्य व्यापक कैसे हुआ होने से इस मंत्र में अंत इसलिए आप रहेगा सूक्ष्म अंत सूक्ष्म कैसे मालूम है जिसलिए वो अंतर है इसलिए वो सूक्ष्म इस तरह से अन्य दोष भी हो जाता है तब कहते हैं कि इतना ही नहीं इस तरह लिए। मानने का मतलब क्या? एक रहा? नाना रसदा हो गया संपन्न एक रस्य प्रमाण प्रमाणाभाव एक रस्यता में कोई प्रमाण नहीं है ऐसे आशय और जवाब दिया गया प्रज्ञान घन एव निरतर छ में है सर्वोपाधि दशैव उच्चते ये सारी बातें जो कहा जा रहा है वह व्यापित्व बाह्यत्व सूक्ष्म अंतरत्व ये सब क्या है उपाधि दशा को लेकर के कहा जा रहा है कथन तु भी क्यों कहा जा रहा है यहाँ विश्राम नहीं होना चाहिए टिप्पण में सर्वोपाधि दशव उच्चते कथित तत्व प्रबोधनाय यहाँ तत्व किसी प्रकार से इस अज्ञानी को बोध कराने के लिए इन सब धर्मों को कथन किया जाता है वास्तव में वह वा कोई धर्म नहीं है वसुत प्रज्ञान घन मात्र में वो नाना रूप में वसुत वह प्रज्ञान घन रूप है वह नाना रूपता नहीं और एकादश सर्व जगत का अर्थ ले लिया था नाम रूप क्रियात्मक भाष्यकारणे उस पर टिप्पण में दो में कहा त्रय वाइदम नाम रूपम कर्म इति त्रिषि एवं नाम जगत इन तीन में ही जगत को आप क्या करते हैं अंतर्विनिहित कर देते हैं कि तीन के अंदर सारा जगत आ जाता है नाम रूप कर्म क्यों नाम रूप कर्म आत्म समि का सुख शरीर है और समस्टि सुख शरीर ही जगत है और समस्ती सुख, सुख शरीर निकाल के बचेगा क्या माया वहां कोई जगत तो है नहीं कारण शरीर में कारण शरीर रूपा माया में कोई जगत नाम का चीज नहीं होता और स्तूश विराट तो आपको परिदृश्यमान जगत ही ही है ही इसका भी कारण होता कौन है वह तो सूक्ष्म शरीर है और नाम रूप कर्मात्मक नाम किसे ज्ञान उपलक्षित है ज्ञानोपलक्षक है नाम मनोमय कोष और कर्म शब्द से क्रिया उपलक्षित है प्राण में कोश का बोधक हो गया प्राण में कोष को उपलक्षित हो गया और ज्ञान कर्म उभय का आश्रय होने के कारण उभय का प्रेरक है अधैव कर्तृत्व को उपलक्षक है आपका रूपम विज्ञान में कोश इन तीनों में मिलाकर के नाम है हिरण्य अतः प्रत्येक पृथक नाम भी दिया जाता है कर्म प्रधान प्राणमय कोष का उपाधि वाला हिरे है ज्ञान प्रधान मनोमय कोष उपाधि वाला सूत्रात्मा है और कर्तृत्व प्रदान विज्ञान में कोश वाला अंतर्यामी ऐसी भी कुछ लोग व्यवस्था तीनों को अलग अलग लेते हैं और तीनों को मिलाकर के हिरण्य भी कह दिया जाता है सुख शरीर को कर्म नाम रूपे तीनों मिलके क्रम विवक्षित है भले मंत्र में नाम रूपम कर्म कहा जाता है तो उसको लेना पड़ेगा आपको रूप कर्म नाम रूपम कर्म प्राण में कोश नाम मनो में कोष और रूप विज्ञान में कोष जैसे क्रम ऐसे बना लेना पड़ता है मंत्र में चाहे जो विक्रम रखा हो आपको क्रम बदल के ग्रहण करना है जो है कर्म नाम रूपम ऐसा लेना समि सूक्ष्म शरीर हो जाता है और वही आप में लिया जाए तो शरीर हो जाएगा कर्म प्रधान आपका प्राण में कोष है ज्ञान प्रधानमंत्री कर्त प्रधान आपका विज्ञान में कोष करके तीनों को तो मिला करके आपका सुख हो जाएगा वृष्टि में अगर वृष्टि समी में नाम है बदल गया है ना हम लोग नाम क्या देंगे इन तीनों को अलग अलग कोषों के नाम दिया और अलग अलग जैसे वहां तीन नाम है ऋण गर्भ सूत्रात्मा तीन नाम नहीं है और ये क्रम सूत्र इनके लक्षण आ जाए भाष्यकार बताएंगे क्या फर्क किया जाता है थोड़ा थोड़ा फर्क कैसे किया जाएगा बताएंगे वैसे एक नाम भी दिया सकता है पूरे, -पूरे को समस्ती सूक्ष्म शरीर को ऋण इस प्रकार से चौथा पंचम और अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र पूरा हो गया जिसकी स्तुति आपने की थी द्वितीय और तृतीय मंत्र के द्वारा उस तत्व का कथन किया गया पहले मंत्र तत्वोपदेश पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का कथन किया सन्यास का विधि दूसरे पाद में तीसरे पाद में और चौथे पाद में सन्यास से उनका नियम विधि कथन करके वहां पर तत्व ज्ञान को उपदेश दिया तत्व ज्ञान को उपदेश किया उस तत्व के स्वरूप का वर्णन आपको किया गया है चौथे और पांचवे में और बीचे दूसरे मंत्र में और तीसरे मंत्र में कर्म विधि का कर्मानुवाद करके उसकी निंदा किया गया क्यों ज्ञान का स्तुति के लिए और जिसकी ज्ञान की स्तुति की गई है उस तत्व निर्देश अब चौथे पांचवे में हो गया और अब प्रश्न उठता है एदार ज्ञान संपादन करने का फल क्या आत्मज्ञान का फलम विधि निषेधा तीता जीवन मुक्त स्वरूपेणा अवस्थान आत्मज्ञान तो का फल क्या है विधि और निषेध से ऊपर हो जाना विधि निषेध से परे हो जाना अर्थात जीवन मुक्त स्वरूपता को प्राप्त करना जो आजकल लोग जन्म से ही वो हो चुके हैं इसलिए सभी विधि निषेध से परे हैं न कोई विधि को पालन करता है कोई निषेध को जितने बीच में हुए आचार्य लोग बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध महापुरुष लोग सब ने सबको जीवनमुक्त कर दिया जन जात सब जीवनमुक्त हैं किस जन्म की जरूरत है छोटी की जरूरत है कोई संस्कार की जरूरत नहीं है इतना है कहे चलो फिर एक विवाह कर लेना विवाह संस्कार कर दिया एक रख दिया है और एक अंत्यिष्टि रख दिया दो संस्कार और मजबूरी है नामकरण संस्कार करना पड़ता है उसके व्यवहार कैसे चलेगा इसलिए तीन ही संस्कार हैं नामकरण संस्कार विवाह संस्कार बाकी कोई संस्कार नहीं अधिकतर लोगों में ये दिख रहा है ना अधिकतर जितने भी संप्रदाय हुए हैं जितने मत वगैरह, सब कई हाल। सबका सनातन धर्मानुसार चलने वाले संप्रदाय बहुत कम रह गए उसमें भी कुछ ब्राह्मणों में रह गया बाकी तो बस वैस लाइसेंस मानते हैं जनों को शादी के एक दिन पहले दो दिन पहले ढाल देंगे और शादी के दो दिन उठा करेंगे लाइसेंस उसके बिना जो हो सकता है लाइसेंस चाहिए ना ड्राइविंग के लिए जैसे से दो दिन ले ले दो दिन दिन पहले अटका लिए बीच में जरूरत नहीं ये जब दुर्दशा है कलियुग का प्रभाव है ढोंगे ढोंग चल वास्तव विधि निशेष पर कौन होता है जो आत्मज्ञानी आत्मज्ञान से जीवन मुक्त हो रखा वही होता जिसके लिए हृदय दृढ़ निश्चय अत्यंत मलिनो निर्मला देभर अंतरंग्यात्मा आत्मा कसोच दृढ़ निष्ठा हो गया अत्यंत मलिनो देह हो देह तो मलिन अंत अंत देहा गीता में जो कह दिया मलिन का तात्पर्य विनाशी है क्या शुद्ध बुद्ध करना है क्या विधि पालन क्या निषेध इसके चक्कर में पढ़ना है आत्मा देही शुद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं इस अंतर को जाम करके जो निष्ठा रख रहा है उसको क्या विधि क्या निषेध उसके लिए है बा, बाकी के लिए लेना सब लागू कर लिया अपने ऊपर सर्दी कहती है ने ये जो फल है वह आत्मज्ञान का फल जीवन मुक्त स्वरूप का है जो विधि निषेध से स्थिति होती है क्या है यस्तु यु सर्वाणी भूता सर्वभूत चात्मा तथो नुपते यस्तु सर्वाणि भूतानि तू यह व्यावर्तन करना है संसार दृष्टि को त्याग कर जो ईशावासी दृष्टि अपनाया हुआ तेर त्य भुंजी था वह संन्यासी उस ईशावास्य ज्ञान के द्वारा सर्वत्र परमात्मा आत्मा ब्रह्म ही व्याप्त है इस दृष्टि को अपनाया और संसार दृष्टि को क्या इसलिए यह संसार दृष्टि रहित प्रिय संसार दृष्टि रहित यह पुरुष यह सन्यासी वाह जो है वा है वही कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता ऐसा दृष्टि दूसरा आपको संसार दृष्टि है ये भाई ये बहन हमोगे हमोगे हमो दुनिया लफड़ा में पड़े रहते उसे निकल नहीं पाते है ना उसे निकलना मुश्किल है और ऐसे जखट जाता है वो चीज और तक वो जकड़ नहीं रहा आप जकड़ रहे हैं उसको उल्टा है। सोचा वो हमको जकड़ लिया ये भ्रांति हमको थोड़ी पकड़ रखे मां बाप आप ये भाई बंदा आपको थोड़ी पकड़ रखे नहीं आप उनके पीछे पड़े हो तो। अपने मतलब अज्ञान वर्ष नहीं तो विचार करके आपका तो स्वार्थ उनसे भी कुछ धोने वाला नहीं है आज के जमाने तो बिल्कुल भी नहीं है शादी करके क्या जरूरत दुनिया लड़के घूमते किसी को पकड़ लो शादी कर लो चल रहा है फर्क क्या पड़ना है देशी विदेशी जात पात किस चीज की आपको मां बाप की घर बताओ क्या चीज की जरूरत है जब तक पैसों की जरूरत है तब मां बाप है तो, तो खुद कमान लोपुर तो में कहा जरूरत सब आग स्वार्थ के लिए इसलिए जाना वहां पर आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवती सर्वस्व कामाय सर्व प्रेम नियमस्तु कामाय सर्व प्रेम भवति इसलिए कहा हम उसको जखड़े नहीं हैं जखड़ रहे हैं वो हमको जखड़ते हैं इसे बहुत सुंदर दृष्टान दिया है तुलसीदास कीर कीट की नाई खीर मरकट नाई पक्षी और बंदर के समान नहीं नहीं नहीं नहीं करने समान में र और मरकट पक्षी करता क्या है आप देखो, पहले तो विंड मिल्स होते थे ऊपर पंखा होता था नीचे चक्की वगैरह होते थे या पानी उखाड़ उठाने के लिए होता था अनेक कारों का उपयोग होता था वो चरखी में पक्षी आके बैठ गया हवा नहीं था स्तब्ध था क्यों खड़ा था पंखा चुपचा उस पर आके बैठ बैठ गया तो ओ, वजन के खट से नीचे चला गया नीचे चला गया तो पक्षी उसको पकड़ लिया गिर रहा हूं समझ गया और पकड़ लिया तो समझ रहे आप ये पंखा ने मेरे को पकड़ लिया बल्टा तो उसने पकड़ रख है लेकिन सोच के आ रहा है मेरे को पकड़ रखा है अब तो मैं उड़ ही नहीं सकता चिल्ला रहा चिल्ला चिलारा पकड़े बचाओ बचाओ बचाओ इतने में हवा आई तो पर हुआ, हुआ तो उड़ गया हमको पंखा ने छोड़ दिया अरे पंखा ने कहा छोड़ा खुद पकड़ रखा है खुद छोड़ा अभ्यम है तो फिर हम बंदर गई चने के घड़े में जो है हाथ डाल दिया और चना को पकड़ा हम बड़ा मुट्टी लाल अच्छी है ना मुट्टी को बढ़ा करके बाहर निकालने को मुझे बाहर आता नहीं वो मार नहीं यार चिल्ला लगा वो पकड़ लिया मेरे को किसी ने बीचा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है और हड़बड़ा के घबराहट के मारे में कुछ चने मेरे हाथ से निकल गए और खाली हाथ निकल गया आप गजा बच गया अंग छोड़ दिया किसी यही होता है हम खाली हाथ अंदर घुसे हैं संसार में पकड़ लेते चने को और फिर खाली हाथ ही अंत में निकलना पड़ता है कुछ छाप जाते इसलिए कहते सारा संसार इस प्रकार की है